संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व देवता दानव पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति जनमेजय ने कहा भगवान मैं देवता दानव गंधर्व अपसरा मनुष्य यक्ष राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए वैसम जी ने कहा अच्छा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 दनायु, शिंगिका क्रोधा प्राधा विश्वा विनता कपिला मुनि और कद्रु इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है अदित्य के बारह आदित्य हुए उनके नाम है धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे द्वितीय का एक पुत्र था हिरण्य उसके पांच पुत्र थे प्रहलाद शंगलाद, अनुहलाद शिवी और वास्कल प्रहलाद के तीन पुत्र थे विरोचन कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है दनु के चालीस पुत्रों में विप्रचिति सबसे बड़ा यशस्वी और राजा था दानुओं की संख्या असंख्य है सिंहिका से राहु हुआ जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्ता है क्रूरा क्रोधा से सुचंद्र चंद्रहंता और चंद्र प्रमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए क्रोधवस नाम का एक गण भी हुआ था दनायु से चार पुत्र हुए विक्षर बल वीर और पित्रासुर काला से विनाशन क्रोध क्रोधहंता क्रोधशत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ इनके चारों पुत्र जिनमें त्वष्टाधर और अति प्रधान थे असुरों का यज्ञ भाग यज्ञ याग कराया करते यह असुर और सुर वंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है तार्च अरिष्टनेमी गरुण अरुण आरुणी और वारुणी ये वैनते कहलाते हैं शेष अनंत वासुकी तक्षक भुजंगम कुर्म कुलिक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं धीमसेन उग्रसेन सुवर्ण नारद आदि सोलह देवगंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं ये सभी बड़े कीर्तिमान बलवान और जितेंद्री हैं प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनव्या मनुवंसा आदि कन्याएँ और सिद्ध पूर्ण बर् आदि देव गंधर्व उत्पन्न हुए प्राधा से ही अलंबासु अलंबुसा विद्युत विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा अरुणा रक्षिता रम्भा मनोरमा केशनी सुबाहु सुरता सुरजा सुप्रिया आदि अप्सनाएँ और अतिबाहु हाहा हु और तुम्बुरु ये चार गंधर्व भी हुए कपिला से गौ ब्राह्मण गंधर्व और अप्सनाएँ उत्पन्न हुई इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी इनमें सर्प सुपर्ण रुद्र मरुत और गौ ब्राह्मण आदि सभी हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र छह ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ उनके सातवें पुत्र थे स्थाणु स्थाणु के परम तेजस्वी ग्यारह पुत्र हुए मृग सर्प नृति अजयिकपाद अहिर्बुद्न पिनाकी दहन ईश्वर कपाली स्थाणु और भव इन्हें ही ग्यारह रुद्र कहते हैं अंगिरा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति उतथ्य और संवर्त अत्र के बहुत से पुत्र हुए पुलस्थ के राक्षस वानर किन्नर और यक्ष हुए पुलह के सलभ सिंह किम व्याघ्र यक्ष और इहा मृग भेड़िया जाति के पुत्र हुए कृतु के बाल्य हुए ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठ थे दक्ष और बाएँ से उनकी पत्नी का जन्म हुआ उस पत्नी से दक्ष की पाँच सौ हुई पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस तरह पर इस शर्त पर की कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाए उन्होंने दस कन्याओं का विवाह धर्म से सत्ताईस का चंद्रमा से और तेरह का कश्यप से कर दिया धर्म के दस पत्नियों के नाम ये हैं कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया बुद्धि लज्जा और मति धर्म के द्वारा होने के कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है सत्ताईस नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं वे समय की सूचना देती हैं ब्रह्मा जी के पुत्र मनु मनु के प्रजापति और प्रजापति के आठ वसु हुए धर ध्रुव सोम अह, अनिल अनल, प्रत्युष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम ध्रुमरा सोम की माँ का मनश्विनी अह की माँ का रता अनिल की माँ का स्वशा अनल की मां का शांडिली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था धर के दो पुत्र हुए द्रविण और हुतहव्यवह ध्रुव के काल सोम के वचा वर्चा के शिशिर प्राण और रमण नाम के तीन पुत्र हुए अह के चार पुत्र हुए ज्योति शम, शांत और मुनि अनल के कुमार हुए कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं इनके तीन पुत्र हुए शाख विशाख और नैगमेय अनिल की पत्नी शिवा से मनोज और अभिज्ञात गति नाम के दो पुत्र हुए प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि उनके भी दो पुत्र हुए थे क्षमावान और मनीषी बृहस्पति की बहिन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी वही प्रभास की पत्नी हुई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 सूर्य की पत्नी बड़वा घोड़ी ये अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ अदिति के बारह पुत्रों की गणना की जा चुकी है इस प्रकार बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र प्रजापति और वशटकार ये मुख्य तैंतीस देवता होते हैं इनके गण भी हैं जैसे रुद्रगण साधगण मरुद्धगण वसुगण भार्गवगण और विश्वेदेवगण गरुण अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है अश्विनी कुमार औषधि और पशु आदि की गिनती गुह्यक गण में है इन देवगणों का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे उनकी पत्नी का नाम था आरुणी उसकी जांग से औरव का जन्म हुआ के रिचिक और रिचिक के ऋचिक और ऋचिक के जन्म जमदग्नि हुए जमदग्नि के चार पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े वे शास्त्रा शास्त्र कुशल तो थे ही शस्त्र कुशल भी थे उन्होंने ही छत्री कुल का नाश किया था ब्रह्मा के दो पुत्र और भी थे धाता और विधाता वे मनु के साथ रहते हैं कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है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 तामरा के पांच कन्याएं हुई काकी सेनी भासी धितराष्ट्री और सुकी काकी से उलूक सेनी से बाज भासी से कुत्ते और गिद्ध धितराष्ट्री से हंस कलहंस एवं चक्रवाक और सुकी से तोतों का जन्म हुआ क्रोधा से नौ कन्याएं हुई मृगी मृगमंदा हरि, भद्रमना मातंगी शार्दुली श्वेता सुरभि और सुरसान मृगी से मृग मृगमंदा से रीछ और श्रीमर छोटी जाति के मृग भद्रमना से ऐरावत हाथी हरि से चंचल घोड़े वानर एवं गौ के समान पूछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दुली से सिंह बाघ और गढ़े उत्पन्न हुए मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए सुरभि से रोहिणी गंधर्वी विमला और अनला नाम की चार कन्याएँ हुई रोहणी से गाय बैल गंधर्वी से घोड़े अनला से खजूर ताल हिंताल ताली का सुपारी और नारियल ये सात पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए अनला की पुत्री सुकी है तोतों की जन्नी हुई सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ अरुण की भारिया शेणी से सम्पाति और जटाई हुए कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है